पार्ट 20 26 जनवरी की परेड नई दिल्ली 27 जनवरी 2001 प्रिय अमर तुम्हे मेरा पहला पत्र मिल गया होगा कल 26 जनवरी थी हम 26 जनवरी की परेड देखने गए थे अगर तुम भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता इस परेड को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आए हुए थे हमारे पास परेड देखने का पास था हम समय से कुछ पहले ही पहुंचकर कुर्सियों पर बैठ गए सूरज निकलने तक वहां काफी भीड़ हो गई थी बहुत से विदेशी भी इस परेड को देखने आए हुए थे परेड के रास्ते के दोनों ओर बड़ी भीड़ थी पुलिस के जवान घूम-घूमकर लोगों को ठीक तरह से बैठाने का प्रबंध कर रहे थे सब लोगों की आंखें राजपथ की ओर लगी हुई थीं उसी समय विजय चौक से राष्ट्रपति की सवारी आती दिखाई दी राष्ट्रपति के आने पर प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया राश्ट्रपती ने सब का अभिवादन स्विकार किया, फिर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए. सबसे पहले राश्ट्रपती ने जंडा फेहराया. उन्हें 21 तूपों की सलामी दी गई. हेलीकॉप्टर से राजपथ पर फूलों की वर्षा की गई इसके कुछ देर बाद परेड आती दिखाई दी सबसे आगे एक जीप गाड़ी थी इसमें परेड कमांडर हाथ में खुली तलवार लिए खड़े थे जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी इसके पीछे सेना के जवान पंक्तियों में कदम से कदम मिला कर चल रहे थे परेड में सभी तरह की सैनिक टुकडियां थी प्रत्येक टुकडी की अलग-अलग वर्दी थी सभी की अपने अपने बैंट थे, जिनकी धुने बड़ी अच्छी लग रही थी. थल सेना के सेनिकों के पीछे, सफेद वर्दी पहने, नौ सेना के जवान थे. उनके पीछे-पीछे, वायू सेना के जवान चल रही थे. कितना सुन्दर था भाद रिश्य। अब घुड़ सवार आ रहे थे घुड़ों पर बैटी हुए ये सैनिक बहुत अच्छे लग रहे थे उनके पीछे पीछे रेगिस्तान में लड़ने वाले जवान थे वे ऊंटों पर बैठे थे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि घोड़े और ऊंट भी कदम से कदम मिलाकर पंक्तियों में चल रहे थे घोड़ों और ऊंटों के बाद आईं बड़ी-बड़ी फौजी गाड़ियां जिनमें से किसी पर तोपे और किसी पर मशीन गनें रखी हुई थी इनके पीछे धड़ धड़ करते टैंक चल रहे थे जब फौजी गाड़ियां सड़क के दोनों और बैठे लोगों के सामने से निकलती तब वे इन्हें आश्चर्य से देखती रह जाते फोजी काडियों के पीछे चल रहे थे विद्यालेयों के सेक्डो विद्यार थी कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देशभक्ति के गीत गा रहे थे सारे जहां से अच्छा उनका व्यायाम प्रदर्शन और नृत्य देखने लायक था वे राष्ट्रपति के सामने से निकलते हुए उन्हें सलामी देते और आगे बढ़ जाते तभी सजे हुए हाथी आते दिखाई दिए इन पर बैठे थे वे बहादुर बच्चे जिन्हें इस वर्ष बहादुरी के कामों के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था इतने में अलग-अलग राज्यों की ज्ञाकिया निकलनी शुरू हुई। इन में अपने-अपने राज्य की खास-खास बाते दिखाई गई थी। किसी पर खेती का दर्श्य था तो किसी पर कार खाने का एक जहांकी तो पूरी की पूरी फूलों से ही बनी थी वे जहांकियां बहुत सुन्दर थी अंत में आकाश में उड़ते हवाई जहाजों ने राष्ट्रपती को सलामी दी हवाई जहाज राष्ट्रिय जंडे के तीन रंगों का धुआ छोड़ रहे थे दीख कर लगता था मानों आकाश में बहुत चेती रंगे उड़ रहे हुँ अभी राजपथ से तीन रंगों के गुब्बारे भी छोड़े गए कैसा लोभ भावना दृश्य था वह अमर अगले साल तुम दिल्ली अवश्य आना हम दोनों मिलकर परेड देखेंगे अपनी माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना तुम्हारा मित्र राजेंद्र 8 shabd Parade Parade Rajpath Rajpath Rashtrapati Rashtrapati Senaadhyaksh Senaadhyaksh Rashtriya. Rashtriya Commander, Commander. Tank thank registan registan abhivadan abhivadan pradan pradan raksha mantri raksha mantri lok nartak lok, -nartak. lok, -nritya. lok -nritya. Svikaar. Svikaar.